श्रीपुराण पुरषोत्तमाय नम श्री गणेशा नम श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता प्रयाग में सूर्य जी से मुनियों का तुरंत पाप नाश करने वाले साधन के विषय में प्रश्न आद्यंत समान जात सव आर्यतम अजरा परमात्मद पंचाननम प्रबल पंच विनोदशील संभावे मन से संकर्म आदि और अंत में तथा मध्य में भी नित्य मंगलमय है जिनकी समानता अथवा तुलना कहीं भी नहीं है जो आत्मा के स्वरूप को प्रकाशित करने वाले देवता परमात्मा है जिनके पांच मुख हैं और जो खेल ही खेल में अनायास जगत की रचना पालन और संहार तथा अनुग्रह एवं रूप पांच प्रबल कर्म करते रहते हैं उन सर्वश्रेष्ठ अजर अमर ईश्वर अंबिकापति भगवान शंकर का मैं मन ही मन चिंतन करता हूँ व्यास जी कहते हैं जो धर्म का महान क्षेत्र है और जहाँ गंगा यमुना का संगम हुआ है उस परम पुण्यमय प्रयाग में जो ब्रह्मलोक का मार्ग है सत्य व्रत में तत्पर रहने वाले महातेजस्वी महाभाग महात्मा मुनियों ने एक विशाल ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया उस ज्ञान यज्ञ का समाचार सुनकर पौराणिक शिरोमणि व्यास शिष्य महामुनि सूर्यजी वहां मुनियों का दर्शन करने के लिए आए सूर्य को आते देखकर वे सब मुनि उस समय हर्ष से खिल उठे और अत्यंत प्रसन्न चित्त से उन्होंने उनका विधिवत स्वागत सत्कार किया तत्पश्चात उन प्रसन्न महात्माओं ने उनकी विधिवत स्तुति करके पूर्वक हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा सर्वज्ञ विद्वान रोम हर्षण जी आपका भाग्य बड़ा भारी है इसी से आपने व्यास जी के मुख से अपनी प्रसन्नता के लिए ही संपूर्ण पुराण विद्या प्राप्त की इसलिए आप आश्चर्य स्वरूप कथाओं के भंडार हैं ठीक उसी तरह जैसे रत्नाकर समुद्र बड़े बड़े सारभूत रत्नों का आगार है तीनों लोकों में भूत वर्तमान और भविष्य तथा और भी जो कोई वस्तु है वह आपसे अज्ञात नहीं है आप हमारे सौभाग्य से इस यज्ञ का दर्शन करने के लिए यहाँ पधार गए हैं और इसी ब्याज से हमारा कुछ कल्याण करने वाले हैं क्योंकि आपका आगमन नहीं हो सकता हमने पहले भी आपसे का पूरा पूरा वर्णन सुना है, है। उससे नहीं होती। होती हमें उसे सुनने की बारंबार इच्छा उत्तम बुद्धि वाले सोचे इस समय हमें एक ही बात सुननी है यदि आपका अनुग्रह हो तो गोपनीय होने पर भी आप उस विषय का वर्णन करें घोर कलयुग आने पर मनुष्य पुण्य कर्म से दूर रहेंगे दुराचार में फंस जाएंगे और सब के सब सत्य भाषण से मुंह फेर लेंगे दूसरों की निंदा में तत्पर होंगे पराये धन को हड़प लेने की इच्छा करेंगे उनका मन पराई स्त्रियों पर आसक्त होगा तथा वे दूसरे प्राणियों की हिंसा किया करेंगे अपने शरीर को ही आत्मा समझेंगे मूढ़ नास्तिक और पशु बुद्धि रखने वाले होंगे माता पिता से देश करेंगे ब्राह्मण लोह रूपी ग्राह के ग्रास बन जाएंगे वेद बेचकर कर जीविका चलाएंगे धन का उपार्जन करने के लिए ही विद्या का अभ्यास करेंगे और मद से मोहित रहेंगे अपनी जाति के कर्म छोड़ देंगे प्रायः दूसरों को ठगेंगे तीनों काल की संध्योपासना से दूर रहेंगे और ब्रह्म से शून्य होंगे समस्त छत्री भी स्वधर्म का त्याग करने वाले होंगे कुसंगी पापी और व्यभिचारी होंगे उनमें शौर्य का अभाव होगा वे कुशित चौर्य कर्म से जीविका चलाएंगे शूद्रों का सा बर्ताव करेंगे और उनका चित्त काम का किंकर बना रहेगा वैसे संस्कार भ्रष्ट स्वधर्म त्यागी कुमारगी धनोपार्जन परायण तथा नापतौर में अपने कुश्स वृत्ति का परिचय देने वाले होंगे इसी तरह शुद्ध ब्राह्मणों के आचार्य में तत्पर होंगे उनकी आकृति उज्जवल होगी और अर्थात वे अपना कर्म धर्म छोड़कर उज्ज्वल वेशभूषा से विभूषित हो व्यर्थ घूमेंगे वे स्वभावतः ही अपने धर्म का त्याग करने वाले होंगे उनके विचार धर्म के प्रतिकूल होंगे वे कुटिल और द्विजनिंदक होंगे यदि धनी हुए तो क्वकर्म में लग जाएंगे विद्वान हुए तो वाद विवाद करने वाले होंगे अपने को कुलीन मानकर चारों वर्णों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करेंगे समस्त वर्णों को अपने संपर्क से भ्रष्ट करेंगे वे लोग अपने अधिकार सीमा से बाहर जाकर द्विजोचित सत्कर्मों का अनुष्ठान करने वाले होंगे कलयुग की स्त्रियां प्रायः सदाचार से भ्रष्ट और पति का अपमान करने वाली होंगी सास ससुर से करने करेंगी किसी से भय नहीं मानेंगी मलिन भोजन करेंगी कुशित हाव भाव में तत्पर होंगे उनका शील स्वभाव बहुत बुरा होगा और वे अपने पति की सेवा से सदा ही विमुख रहेंगे इस तरह के जिनकी बुद्धि नष्ट हो गई है जिन्होंने अपने धर्म का त्याग कर दिया है ऐसे लोगों को इहलोक और परलोक में उत्तम गति कैसे प्राप्त होगी इसे चिंता से हमारा मन सदा व्याकुल रहता है परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है अतः जिस छोटे से उपाय से इन सब के पापों का तत्काल नाश हो जाए उसे इस समय कृपा कृपापूर्वक बताइए क्योंकि आप समस्त सिद्धांतों के ज्ञाता है व्यास जी कहते हैं उन भावितात्मा मुनियों की यह बात सुनकर सूर्जी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करके उनसे इस प्रकार बोले